विवेकानंद साहित्य भारतीय कला सैन फ्रांसिस्को के वेट हॉल में भारत में कला और विज्ञान विषय पर व्याख्यान के संबंध में श्रोताओं से स्वामी विवेकानंद का परिचय कराया गया स्वामी जी ने संपूर्ण समय अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित रखा जो भाषण के बाद उनसे किए जाने वाले बहुत से प्रश्नों से स्पष्ट था स्वामी जी ने जो कुछ कहा अंतः वह इस प्रकार है राष्ट्रों के इतिहास में प्रारंभ में सदैव ही सरकार पुरोहितों के हाथ में रही है सभी शिक्षा दीक्षा पुरोहितों से निश्चित हुई है तब पुरोहितों के बाद शासनाधिकार हस्तांतरित होता है और क्षत्रियों की राज शक्ति का उदय होता है सैनिक शासन को श्रेय मिलता है सदैव ही यह सत्य हुआ है और अंत में विलास का चंगुल आता है और लोग उसमें फंस अधिक शक्तिशाली और बर्बर जातियों के अधीन हो जाते हैं संसार की सभी जातियों में इतिहास के अति प्राचीन काल से भारत, को, कहा गया है। युगों से भारत को पराजित करने के लिए नहीं गया है इसकी जनता योद्धा कभी नहीं रही है तुम्हारी पाश्चात्य जनता के विपरीत वे मांस नहीं खाते क्योंकि मांस युद्ध प्रिय बनाता है पशुओं का रक्त तुमको बेचैन कर देता है और तुम कुछ कहने को इच्छुक होते हो एलिजाबेथ के युग के भारत और इंग्लैंड की तुलना करो तुम्हारी जनता के लिए वह कैसा अंधकारमय युग था और हम तब भी कितने ज्ञान से प्रकाश में आ चुके थे एंग्लो सैक्सन जातियां सदैव ही कला के लिए कम उपयुक्त रही है उनके पास मनोहर काव्य है उदाहरणार्थ शेक्सपियर का कतुकांत काव्य कितना आश्चर्यजनक मनोरम है केवल शब्दों की तुकबंदी किसी काम की नहीं वह संसार में सर्वाधिक सम्य वस्तु नहीं है युगों पूर्व भारत में संगीत को पूर्ण सप्त स्वरों तक विकसित किया गया था यहाँ तक कि अर्ध एवं चतुर्थांश स्वर तक भी विकसित हुए थे भारत ने संगीत में और नाटक तथा स्थापत्य कला में भी नेतृत्व किया जो कुछ अब किया जा रहा है वह केवल मात्र अनुकृति का एक प्रयास है आज भारत में हर बात इस प्रश्न पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को जीवन धारण के लिए कितने कम की आवश्यकता है